फ्रीलांस में वो काउंसलिंग करती हैं तो आइए साइकोलॉजी है क्या काउंसलिंग है क्या इसके बारे में हम श्रद्धा जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से श्रद्धा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में थैंक यू सो मच वेलकम वेल साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड है और लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी बहुत से मोमेंट्स आते हैं जहाँ हम डिस्टर्ब हो जाते हैं एवरीडे मोमेंट्स की अगर हम बात करें तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको डिस्टर्ब करके चली जाती है और आपको समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूँ आए दिन रात को नींद नहीं आती है ऐसे बहुत से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं डिप्रेशन उनमें से एक है तो हम कुछ चीजें ऐसी लाइफ में कर सकते हैं रेगुलर uh, जिनसे हम इन चीजों से बच सके रात को नींद ना आने के लिए मैं बता रही हूँ सुबह uh, उठ कर, जो लोग सुबह उठते हैं और पंद्रह बीस मिनट की सूरज से रोशनी लेते हैं उनको सीजनल डिप्रेशन कभी नहीं होता छोटी छोटी बातें कभी परेशान नहीं करती और रात को नींद आराम से आती है और मेडिटेशन से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट सो मेडिटेशन के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी आप मेडिटेशन कर सकते हैं और हर उम्र में जिसमें भी आप हैं चाहे आप 10 साल के हैं चाहे आप 60 साल के हैं मेडिटेशन आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट करती है और हर एक व्यक्ति के लिए अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट मेडिटेशन करना अनिवार्य है अगर आप 6 साल 60 साल के हैं तो आपको 60 मिनट करना रोज़ ज़रूरी है तभी वो फ़ायदा देता है फिज़िकली uh, आपकी कोई भी डिसऑर्डर्स हैं मेडिटेशन के थ्रू दूर होती हैं और साइकोलॉजी में बेसिकली हम ब्रेन की बातें करते हैं ब्रेन के मोस्टली डिसऑर्डर्स मेडिटेशन से ख़त्म हो जाते हैं श्रद्धा जी बहुत ही अच्छा आपने बताया कि साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करता है एक तरह का मेडिटेशन भी आप, आपने बताया कि जैसे किसी को नींद नहीं आता है तो 15 मिनट अगर सूरज की रोशनी सुबह सुबह ले लेता है तो उसका ये डिप्रेशन उसका कम हो जाता है एक और बात आपने बताया जैसे उम्र है ना जिसका जो उम्र है बीस साल का है तो बीस मिनट मेडिटेशन जरूर करें या साठ साल का उम्र है तो साठ मिनट एक घंटा उसको जो है मेडिटेशन करना आवश्यक है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग जो हैं ट्रेड के बारे में बात करते हैं कोई इंजीनियर कैसे बने या फिर जैसे आपने अभी बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोलॉजी के बारे में तो साइकोलॉजिस्ट कैसे बना जाता है उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन जरूरत है जैसे हमारे जो लिसनर्स हैं वो लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को तो वो चाहते हैं कि किसी भी ट्रेड के बारे में उसको पूरी जानकारी हो तो ये साइकोलॉजी कैसे सीख सकते हैं कब सीख सकते हैं कितना समय का होता है वो सारी बातें हमें बताइए साइकॉलॉजी आप ट्वेल्थ के बाद ऑप्शनल ले सकते हैं आपके पास ट्वेल्थ में कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जो आपको बैचलर डिग्री देते हैं और अगर आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं किसी सब्जेक्ट में तो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं देर आर सेवरल डिप्लोम ऑप्शन अवेलेबल स्पेशली इन डेली आई वॉन्ट टू से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिलिंग इज वेरी नाइस वेर यू कैन लर्न एवरी थिंग अबाउट द साइकोलॉजी इफ यू वॉन्ट टू सेकेंडली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी पी में ऑप्ट कर सकते हैं और बहुत से डिप्लोमाज हैं बहुत से काउंसलिंग के इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो आप कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके से कहीं पर भी हैं साइकोलॉजी में शुरुआत कर सकते हैं तीन साल की आपकी बैचलर डिग्री होती है दो साल की आपकी मास्टर्स होती है उसके बाद भी अगर आप बैचलर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में कर चुके हैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में बुक्स लेके पढ़ सकते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हैं ना लाइफ सुधार सकते हैं साथ में दूसरों को भी मदद कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जनरल लोगों को नहीं पता होती ना लोगों तक पहुँचती हैं और मनडेन बातें हैं ऐसी बातें जो आप अपनी जिंदगी में रोज लागू कर सकते हैं बहुत छोटी छोटी जरा सा परिवर्तन और आगे हम जीवन में काफी काफी आगे तक जा सकते हैं एक बुक में बताना चाहूंगी स्लाइट एज बहुत ही फेमस बुक है उसमें एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी एक हेसिंथ नाम का फ्लावर होता है और पौंड में खिलता है जैसे हमारा लोटस है और उसमें सबसे ज्यादा उसकी खासियत यह है कि उसमें पांच सीड्स एक बार में प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है और किसी पौधे में होती नहीं है और uh, एक बड़े से पॉन्ड में अगर उसे रखा जाए तो आप 15 दिन बाद उसके पास जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी खाली है पॉन्ड। आपको 80% वाटर बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल दिखेगा सीरीन वाटर स्टिल एंड देन इफ यू गो आफ्टर 20 डेज यू विल सी लिटिल फंजाई और बैक्टीरिया ग्रोइंग आउट देयर बट स्टिल यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग एल्स यू स्टिल फाइंड जस्ट वन फ्लॉर राइट आउट देयर After some time, even 28 days भी अगर बात आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा किसी की raft होगी शायद किसी बच्चे की तो वो टूट गई होगी जरा जरा सी लकड़ियाँ दिख रही है Still you will see 50% of crystal clear, serene water out there. When you'll go 31st day, you'll find something very beautiful. वेरी ब्यूटिफुल आपको पानी का इतना सा भी एरिया नहीं दिखेगा सिर्फ उस हजार हेसिन खिले हुए दिखेंगे वो तो उसकी क्वालिटी ये है कि वो रुकता नहीं है होप नहीं छोड़ता बस रोज सीड्स प्रोड्यूस करता जाता है चाहे वो सामने से आपको दिखे चाहे ना दिखे तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट जिनका रिजल्ट हमें एकदम से नहीं दिखता तो उस पर हमें हार नहीं माननी चाहिए उसको करना नहीं छोड़ना चाहिए वो इकतीसवां दिन लाइफ में आता है जहाँ आपको एकदम से रिजल्ट दिखता है तो ये बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी बातों को जीवन में अपनाना और उनको ना रोकना उनको करते जाना रिजल्ट्स दिखते हैं श्रद्धा अच्छी बात आपने शेयर किया हमारे साथ में जिस तरह से जीवन में हमें बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग उन प्रॉब्लम्स को देखकर कभी कभी जल्दी से मायूस हो जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं या तनाव या टेंशन में आ जाते हैं लेकिन उन चीज़ों को ना देखते हुए हम अगर पॉजिटिव साइड को देखें तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है हम अपने को सशक्त बना सकते हैं आगे बढ़ने के लिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे इस सब्जेक्ट में हम लोग ने समझो मास्टरी कर लिया या डिप्लोमा कर लिया तो हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें कमाने के लिए इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं कहा हमको जॉब मिल सकता है या घर से हम लोग फ्रीलांस में भी इस तरह के सेवा कर सकते हैं जिससे हमारा जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो सकेटली देर आर सेवरल बीपीओस एंड इन फैक्ट स्कूल तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको साइकोलॉजिस्ट के रूप में ले सकती हैं, केपीओस हैं बीपीओस हैं ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अपने स्ट्रेस मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है स्ट्रेस आजकल बहुत है जैसे हम देख रहे हैं बहुत ही कॉमन हो गया है सबको ये कहना कि स्ट्रेस आज सबकी ज़िंदगी में काम पर और उनकी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स पर असर कर रहा है तो कंपनीज को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ जा बात कर सके और अपना दिल हल्का कर सकें कोई प्रॉब्लम है तो बता सके सॉल्यूशन देख सकें और स्कूल्स में बहुत जरूरत है आजकल बच्चे पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो अगर काउंसलर्स होते हैं स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो उनको सही दिशा दिखा सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आए दिन हम देखते हैं तो बहुत तरीके की काउंसलिंग है जिसमें जेरेंटोलॉजी काउंसलिंग आजकल काफ़ी बढ़ती जा रही है जैसे हम देख रहे हैं ओल्ड एज होम्स इंडिया में ट्रेंड आ गया है आजकल एन हैं बहुत सारे जो आपको मिलेंगे काफ़ी बुजुर्ग लोग परेशान हैं वहाँ पर और वहाँ पर उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर वो चाहते हैं उनको कोई सुने और हमारा काम है सुनना पेशेंटली सुनना उनको बताना कि उनके लिए कोई है तो आजकल तो सब जगह साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है अपना जीवन तो सुधरता ही है साथ में दूसरों का भी भला होता है फिनेन्शियली इट्स वेरी नाइस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास बहुत से लोग पर्सनल काउंसलर्स पर्सनल साइकोलॉजिस्ट भी प्रीफर करते हैं तो एक बार अगर आप डिग्री ले, ले लेते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स uh, हैं जो आपको अच्छा खासा पे करेंगे और कुछ नहीं तो एज अ टीचर एज अ प्रोफेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ पर ट्यूशन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हर एक प्रोफेशन की तरह इसमें भी आप मासिक कम से पचास ऐसी साठ हजार कमा सकते हैं अगर आप टीचर भी बनते हैं तो 20 से तीस हजार की इनकम पर मंथ आपको चलिए श्रद्धा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो छोटी सी प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी पालने में ऐसे ही झूलती रहे खुशियों की बाहरों में झूमती रहे गाते मुस्कुराते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 खुशियाँ देती है दुख ले लेती है रा रा, रू, रा रा रा रा रा रू रा रू छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी थोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और हम बात कर रहे हैं श्रद्धा जी से जो साइकोलॉजिस्ट है फ्रीलांस में घर पे ही काउंसलिंग करती हैं तो आइए बात करते हैं किस तरह से हम लोग फ्रीलांस लांस में शुरू कर सकते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको वो थोड़ा सा बताइए और आप कैसे करते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था साइकोलॉजिस्ट बनूंगी पर बच्चों से और सबकी प्रॉब्लम सोल्व करने से मुझे बड़ा लगाव था तो मेरे पास शुरू से ही लोग आया करते थे तो आ, मैंने बी कॉम ग्रेजुएशन करा उसके बाद मैंने साइकोलॉजी में दोबारा से शुरुआत करी बैचलर्स करने के बाद मैंने एम करी उसके बाद आ, मैंने डिप्लोमा करा स्पेशल काउंसलिंग में आ, मेरा डिप्लोमा जो है वो स्पेशल डिसऑर्डर्स जो बच्चों में होते हैं उनको देखने का है लेकिन आ, आए दिन की प्रॉब्लम्स एवरी डे जो हमारी समस्याएं हैं उनको भी मैं देखती हूं और घर में मैं चाहूं तो कहीं जॉब भी कर सकती हूं बट घर में इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे आसपास के लोग भी मैं देखती हूं जो बहुत ज़्यादा परेशान है ज़रूरत है और ऋषिकेश क्योंकि एक छोटी जगह है तो मैं छोड़ना नहीं चाहती मैं भी चली जाऊँगी तो बाहर तो बहुत लोग हैं ऑलरेडी यहाँ के लोग मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सफ़र करें सेकेंडली मैं ब्रह्माकुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ का माहौल बहुत शांत है और मेडिटेशन के लिए ये जगह बहुत ही बहुत ही अच्छी है मैं फ्री ही करती हूँ और बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते भी हैं मैंने देखा है बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है मेडिटेशन ही बेसिक है इसका साइकोलॉजी में अगर आप देखें तो कोई भी पेशेंट अगर बहुत परेशान होता है तो हम उसको मेडिटेशन ही कराते हैं कोशिश यही करते हैं कि वो अपनी रोज़ की प्रॉब्लम्स को भूलकर किसी एक जगह कम से कम स्थिर अपने थॉट्स पर काम करें थॉट्स ही बेसिक है अगर थॉट्स आपके आपको कंट्रोल आ गया अपने थाट्स पर करना तो लाइफ बन जाती है आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं मैं आई की प्रिप्रेशन कर रही हूँ और मेडिटेशन इज द बेसिक थिंग जो मेरी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है इसमें कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करूं और uh, साथ ही काउंसलिंग भी करती हूं और पता ही नहीं चलता दिन कैसे चला जाए चलिए श्रद्धा जी बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया अपने बारे में और मैं जानना चाहूँगा कि जनरली एक चीज़ होती है कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि हम लाइफ में स्ट्रेस है टेंशन है तनाव है काफी लोग इन चीज़ों से परेशान रहते हैं तो जनरली हमको एक सिंपल टेक्निक बताइए कि मैं कैसे अपने तनाव को कंट्रोल कर सकूँ अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिजिकली अच्छे रहेंगे तो आ, लाइफ आपको अच्छी लगेगी जो हम खाते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारी थॉट्स पर होता है आ, जैसा हम खाते हैं जिस जिसकी थॉट्स जिसकी वाइब्रेशंस जैसा खाना हमने खाया होता है अगर आप मांसाहारी हैं मैं मांसाह उसके विरुद्ध नहीं हूँ बट मैं एक बात कहना चाह रही हूँ ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिस वक्त आ, इन एनिमल्स को काटा जाता है मारा जाता है बहुत ही बड़ी मात्रा में उनमें कार्टिसोल निकलता है कार्टिसोल एक ऐसा केमिकल है जो हम जब दुखी होते हैं जब हम मानसिक तौर परेशान होते हैं तब हमारी मांसपेश हमारे मस्तिष्क द्वारा हमारे ब्लड में फैलता है और जब ब्लड प्यूरिफाई होता है हार्ट में तो वहाँ पर कार्टिसोल इकट्ठा हो जाता है उस वक्त तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे कई सालों बाद जब वो इकट्ठ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी तादाद कार्टिसोल की तो अक्सर लोगों को हार्ट अटैक या हार्ट काम करना बंद कर देता है तब वो कहते हैं हमने ऐसा क्या बुरा करा था करा नहीं था हमने ऐसा बुरा खाया था कार्टिसोल का सीधा असर हमारी सोच पर भी होता है तो जब इन एनिमल्स को जिनको आप खाते हैं उनको काटा जाता है बहुत ही भारी मात्रा में कार्टिसोल निकलता है और जब वो वहाँ पर होते हैं उनके स्थान पर जहाँ पर उन्हें रखा जाता है तो अपने दोस्तों को अपने एनिमल्स फ्रेंड्स को कटते हुए देखते हैं तभी भी उनमें कार्टिसोल निकलता है और एक डर उनमें हमेशा रहता है कि हम मरने वाले हैं वो डर उनमें कहीं ना कहीं पूरी उनकी बॉडी में होता है और उन्हीं को हम खाते हैं तो ये बिना बात का डर और कहीं कुछ हो ना जाए मुझे और बहुत ही ऐसी नेगेटिव थॉट्स जो एनिमल्स में होती हैं वो हम अपने अंदर लेते हैं उसको खाने के बाद हमारी सोच वैसी होती है हमारे कर्म वैसे होते हैं और हमें समझ नहीं आता हम किस रास्ते पे जाएं तो ये विशेष सर्किल है जिसका कोई अंत नहीं है घूमते रहते हैं तो अपने खाने पर बहुत ध्यान दें और अगर आप खान अपना खान सुधार लें तो लाइफ में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी लगेंगी बहुत आसान बहुत आसानी से इसका हल निकल गया ये बहुत ज़रूरी है सेकेंडली सूरज की गर्मी बहुत ज़रूरी है पंद्रह मिनट आप ले ही फ्रूट्स में सीजनल फ्रूट्स आप खाएंगे तो आपके मेंटल uh, इलनेस uh, नहीं होगी आपको मेंटली काफ़ी आराम मिलेगा बाकी जो भी आप देखते हैं जो भी आप सुनते हैं उसका सीधा असर आपके एक्शंस पर होता है आप जो भी सुनते और देखते हैं उसी अनुसार आप कर्म करते हैं अगर आपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे एक्शंस का पॉजिटिव रिजल्ट हो आउटकम हो और हमें उसका रिग्रेट ना करना पड़े तो बहुत जरूरी है इस चीज को देखना कि हम क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्योंकि वही माइंड में प्रोसेस होगा वही इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम एक्शन लेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगी टेन टेन एटलीस्ट टेन पेजेस किसी एक अच्छी बुक के रोज पढ़े उसको रोके नहीं दस पेज अगर आप पढ़ते भी हैं तो आप सोच सकते हैं एक साल के बाद आपके दिमाग में हजारों अच्छी कोटेशंस हर वक्त के लिए हजारों अच्छी थॉट्स होंगी तो थॉट्स का तो खेल है अगर आज मैं सोच लू कि मुझे परेशान नहीं होना है तो कोई ताकत नहीं जो मुझे परेशान कर सके सो so, अपने थॉट्स अपनी बॉडी अपनी मेंटल हेल्थ अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें और आप कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकेंगे सफलता आपके कदम छूबेगी श्रद्धा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले अभी सुन रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं तो साइकोलॉजी के बारे में भी आपने जान लिया और साथ ही साथ एक टेंशन रिलीज कैसे कर सकते हैं या टेंशन से मुक्त कैसे हो सकते हैं उसके तीन चार ऑप्शन श्रद्धा जी ने अभी हमारे साथ शेयर किया है एक तो आप खान पान की जो चेंजेस हैं नॉनवेज को मत खाइए पॉजिटिव अगर आप रहना चाहते हैं टेंशन से मुक्त रहना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच बनाइए और साथ ही साथ शाकाहारी भोजन का स्वीकार करना शुरू कर दीजिए एक आपके लिए बहुत अच्छा चेंज है जिससे आपको आगे चल के कोई तकलीफ़ नहीं होगा और दूसरा एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि टेन पेजेस आपको जो है रोज़ पॉजिटिव थॉट्स के अच्छे किताबों के पढ़ने चाहिए जिससे आपको मेंटली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो चलिए इसी के साथ जाते जाते मैं चाहूँगा कि श्रद्धा जी से एक आखिरी बात हम पूछेंगे मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और हमारे खास जो स्टूडेंट हैं जो इस कार्यक्रम को हमेशा सुनते हैं करियर अपशन को तो उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ बताइए आजकल एक बहुत बड़ा टेंशन है कि अपना करियर को कैसे बनाएं तो इसमें काफ़ी लोग चिंता में रहते हैं कि किस फील्ड में जाएं कैसे करें ये थोड़ा सा उनके पास प्रॉब्लम रहता है लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं कि अब तो हमने ये कर लिया मैंने तो इंजीनियरिंग करनी नहीं थी अब तो मुझे यही जॉब करनी पड़ेगी और अब मेरी उम्र निकली जा रही है मैं 22 साल का हो गया मैं 23 साल का हो गया कमाने लायक नहीं हूँ घर से प्रेशर है ऐसी बहुत सारी बातें हम देखते हैं पर आ, हमने हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर रखी है माइंड में कि इतनी ही उम्र है और इतनी ही उम्र में हमें कमाना होगा ऐसा नहीं होता कल को आप सोचिए जो आप काम करना नहीं चाहते सपोज आपने इंजीनियरिंग कर लिया उसके बाद आपने डिसाइड करा कि मैंने तो इतना पैसा खर्च कर दिया माँ बाप का अब मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है और जॉब में स्ट्रेस है तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं 25-26 साल का हो गया ऐसा नहीं है आप सोचिए 35 साल के आप हो जाएं और फिर भी आप इसी क्षेत्र में रहें और आपके आपके माइंड पर बुरा असर पड़ रहा है आप जो काम नहीं करना चाहते वो रोज आपको करना पड़ रहा है चिड़चिड़ करके आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो जीवन नहीं है आप जिस भी एज के हैं एज फैक्टर कभी मत लाइए आप कभी भी अपना कोई भी आ, करियर ऑप्ट कर सकते हैं किसी भी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है अभी कुछ दिन पहले ही मैं सुन रही थी एक हैं जिनका गिनीज वर्ड बुक रिकॉर्ड में नाम आएगा क्योंकि उन्होंने 52 डिग्रीज ली हैं, 60 या आ, 62 टू वर्षीय है वो मुझे उनका नाम नहीं याद पर मैंने सुना है ऐसा तो सोचिए 52 डिग्रियां और पढ़ाई कभी रुकती नहीं है आप अपनी जॉब करते रहिए साथ में जो आपको अच्छा लगता है वो भी करते रहिए एक मोमेंट ऐसा आएगा आप स्विच कर सकते हैं जो भी आपका मन है वो कर सकते हैं लाइफ में तो आ, कभी भी इसलिए स्ट्रेस नहीं होना है कि मैंने ये पढ़ लिया तो मैं अब ये नहीं कर सकता और अगर आप ट्वेल्थ uh, पास हैं और आपको ये है कि मैं कौन सा ऑप्ट करूं कौन से सब्जेक्ट्स में लूं तो आप अपना माइंड uh, फ्री uh, करने के लिए किसी भी चीज़ अपने पेरेंट्स से खुले बात कर सकते हैं साथ में आपके फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप करियर काउंसलिंग के बारे में पढ़ सकते हैं बाकी काउंसलर्स के पास जा सकते हैं जो करियर काउंसिलिंग करते हैं आपको uh, बहुत सारे ऑप्शन पता चलेंगे कौन सी कितने सालों के कोर्सेज हैं कौन सा सबसे अच्छा है किसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं तो किसी भी चीज़ को ऑप्ट करने से पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी है पहले वो नॉलेज गेन करें उस क्षेत्र में कहाँ मुझे कैसे क्या करना है उसके बाद उसमें अप्लाई करें चलिए श्रद्धा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज छोटा सा मैसेज हमें याद रहे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें आ, मैं राजोगा मेडिटेशन के बारे में कुछ कहना चाहूँगी इस राजयोगा मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी आ, चार पाँच साल पहले मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं कॉमर्स साइड से नहीं करना चाहती थी और मैंने सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम सुना मेरे मम्मी पापा सुनते थे दोनों ही इस राजोगा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ अगर हम पॉजिटिव रहें और अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू का मेडिटेशन के थ्रू स्पेसिफिकली पा सकते हैं ये हमें बहुत ही पॉजिटिव रहना सिखाता है लाइफ में और छोटी छोटी हर्डल्स को कैसे पार करना है छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करना है ये सिखाता है तब से ही मैं राजयोगा मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ और रेगुलर हूँ और आप सब लोगों से भी यही अनुरोध करूँगी एक बार आए एक बार देखें ये क्या है 30 थर्टी डेज एटलीस्ट थर्टी डेज अपनी लाइफ के निकालें और एक घंटे के लिए ही सही मेडिटेशन में आएँ और सुने चीजें आपको अपनी लाइफ में जरूर परिवर्तन महसूस होगा और ये अच्छा परिवर्तन है बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी हमारे दोस्त जो मुझे सुन रहे थे अभी श्रद्धा जी को सुन रहे थे हम चाहते हैं कि आपका करियर जो है बहुत ही अच्छा हो ब्राइट हो आपके सभी सपने पूरे हो इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और श्रद्धा जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो मेरी सुनो मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था, था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो मेरी आवाज़ सुनो प्यार का राज सुनो मेरी आवाज़ रही अशकों से मेरे ख्वाबों को तुम अशकों में डुबोते क्यों हो जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं थक गया रोते क्यों सो के भी जागते ही रहते हैं जाब सुनो मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो मेरी आवाज़ िमट आय खुलब में कलभकता थम जिन राम तन तन काफिले कितन मिले आज उन राम और सब निकल मेरे हमरा से आगे पास वहा इनका जमीन इनके जमाना इनका है कई इनके जहा मेरे जहां से जहागे तीन कलिया ना कहो ये चमन साज सुनो मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो मेरी आवाज़ सवारी है ये चंदन की चिता में लिए क्यों सवारी है ये चंदन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 ज सुनो मेरी आवाज सुनो प्यार का रज सुनो मेरी आवाज सुनो प्यार का